अर्थ अर्थ निरूपण चौथा प्रमेय अर्थ है उसका निरूपण कर रहे हैं आत्मा शैल इंद्रिय तीन प्रमे का वर्णन हो गया और चौथा अर्थ यहां करके ये न्याय दर्शन के अनुसार चल रहे हैं न वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह खिचड़ी कर दिया उन्होंने हाँ अर्थ में वैशेषिक का नाम मेरे देखो तेज अर्था सठ अर्थ कितने है? कौन कौन है वो गुण कर्म सामान्य विशेष और समाया प्रमाण आदि जितने वर्णन किए जा रहे हैं ये सारे के सारे छा हो गया मान वैश्विक दर्शन जैसे हो तो गया ना तथापि फिर भी अलग अलग क्यों वर्णन कर रहे हो प्रयोजन कीर्तन योजन की वजह से हम कर रहे हैं। विषय देखिए नया एक लोगों ने वास्तव में उनके सूत्र में गौतम महर्षि ने अर्थ से लिया। पांच ही कौन से शब्द स्पर्श रूप रस उन्हें कहा ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द प्रतिव्या तदर्थ आ न्याय सूत्र एक एक पंद्रह वही विषय है वो कहा वैश्विक दर्शन के अनुसार लेना चाहो तो भी नहीं है वैश्विक दर्शन में पदार्थ ही नहीं गिनाया द्रविगुण कर्म और आपने अच्छे ही गिना दिया अर्थात ना वैशेषिक गुण के धर्म के दर्शन के अनुसार चल रहे हो ना न्याय न्यायदर्शी अनुसार आप अपने हिसाब से चल रहे हैं यहां भाषाकार अपने अलग ही हिसाब किताब लगा दिया दोनों को मिलाया भी और बिच अतिरिक्त भी कहा इसलिए कर रहे हैं जान करके ताकि विशद रूप से इसका विवेचन हो जाए पदार्थों का दोनों में कहा हुआ पदार्थों का अर्थों का समय करने की दृष्टिकोण से जानवरों जिनने इनका भी लिया उनका भी लिया, मिला दिया और अधिक भी जोड़ दिया प्रतिव्याधि मतलब प्रति प्रति प्रति में रहने वाला जो गुण कौन है वो प्रति में गंध है।, है जल में रस है इस तरह से जो गुण है पांच पांच तो भूत है पंच गुण है यही उनका तदर्थ में इंद्रियों का विषय है ऐसे उस सूत्र का में रहने वाले गुण पांच भूत है पांच गुण है इसीलिए वे तदर्थ मन इंद्रियों का विषय इंद्रियों का अर्थ है और अब अर्थ का वर्णन करते पांच ही बोलना चाहिए था यहाँ पर यदि न्याय दृश्य सर चल रहे हो तो और वैसे ही दृश्य चलोगे उन्होंने माना अर्थ को सब गुण खर बाकी इसमें ही रहते हैं ना बाकी क्या रहेगा आपके पास देख लो सामान्य सामान्य कहा रहता है द्रविण कर्म ही रहता है वालक तो रहा नहीं विशेष कहा है वो भी इन्हीं के बीच में परमाणु बीच में रहने वाला नित्यों के बीच रहने वाला वो भी द्रव्यों में वृत्ति है उसका भी समवाय भी इन्हीं में वृत्ति में रहने वाला है इसे उनके तीन ही पदार्थ था द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समय जो है इसी में अंतर्भूत है अलग तो ही नहीं उनके मत में भी और आप उनको अलग गिना रहे हो नहीं इसलिए न्याय वैश्विक दोनों को मिला भी दिया और उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ अधिक अभिलेख करके विस्तार और स्वयं प्रमाण भी क्या है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया कौन है चक्षुराधि ये कहाँ जाएंगे तब तो द्रव्यों का कार्य है वो तो द्रव्य में चला गया और प्रमाण क्या है जैसे अनुमान प्रमाण है तो ज्ञान है वो है ना परामर्श ज्ञान अनुमति अनुमान और उपमिति में उपमान वो भी सादृश ज्ञान तो है या? और शब्द में भी शब्द ज्ञान वो तीनों ज्ञान है ज्ञान क्या है गुण में चला गया हो गया चारों प्रमाण द्रव्य गुण में यंत्र हो रहा है आ इसी प्रमाण आदि और इसी प्रकार से षोडश पदार्थ नहीं रहे एक, वो सारे सोलह पदार्थ वास्तव में इसी छह में यंत्र हो जाएगा प्रमाण आदि हो यद्य त्रैव अंतर्भवंती फिर न्यायिकों ने सोलह क्यों गिनाया और आप ही सोलह को भी क्यों बताने जा रहा है विवेचन कर रहे हो कहते हैं प्रयोजन अवचात भेद कीर्तनम प्रयोजन क्या है मन बुद्धियों को स्पष्ट कर मंद बुद्धि वालों को तत्वों तो का ज्ञान अनायास प्राप्त क्योंकि कहा ना पहले इसी अलसाश्र यही तो कहा था जो बालक ऐसा है जो अलसुरना आलस पूर्वक सुन करके भी उसको भी तत्व हो जाए इसी वजह से हमने ग्रंथ बनाया है तो इसलिए हमें कहीं जगह पर मूल दर्शनों के वृद्ध में चलते हुए विस्तार भी करना पड़ा है त्र द्रवि का लक्षण क्या है समवाय कारणम द्रव्यम गुणाश्रय वानीच द्रव्य जो वायकाश कर आत्मनासी नव्य होते हैं यहां पर विचार करने करना छेद करना जो आगे नहीं किया आपने भी नहीं था कहीं भी नहीं हार कर लेंगे लेकिन अभी कुछ ना तो विशेष होना चाहिए ना वहां से अब करे समवाय कारणम आपने का द्रव्य का लक्षण या कारण शब्द कौटा दो तो कहां की व्याप्ति होगा लक्षण बनेगा ना कारण शब्द निकालो लक्षण क्या होगा जो है उसका नाम द्रव्य है तो गुण में भी चला जाएगा वो भी संवाय है ना वहां भी संवाय रहता है वो भी संवाई है समवाय जिसके साथ है उसका नाम संवाही समवाय अस्सी अस्थि समय जो भी संबंधी समवायिक संबंध है उसका संबंधी कौन है द्रव्य जैसा है वैसे गुण भी है कर्म भी है समवायित्व इतना ही लक्षण करोगे तो गुण और कर्म एक व्याप्ति हो जाएगा इसे क्या कहना पड़ा समय कारण कारण कहोगे तो कारण नहीं बनता है जैसा द्रव्य कारण बनता है समय कारण बनता है अपने कार्यों के प्रति ऐसे गुण कर्म कभी का भी कारण बनता नहीं है क्योंकि जो गुण में समवाय है वहां जाति का समवाय मान लो गुणत्व जाति गुण में रहते समय समझ इसलिए गुण भी संवाही हो गया किंतु वो जाति का उत्पादक नहीं हो सकता गुणत्व उत्पन्न करता है क्या गुण गुण से गुण जाति उत्पन्न नहीं होता क्यों वैसे आपका नियम क्या है जाति नित्य होता है जाति तो पदार्थ उत्पन्न होता ही नहीं इसलिए आपको यह मानना चाहिए कि जो है समवायित्व संवायित्व तो नाम का चीज है वो भले गुण में है लेकिन उसमें कारणत्व तो नहीं रहेगा क्योंकि किसी कोई भी चीज गुण से उत्पन्न नहीं होता अच्छा और को फिर कारणत्म तो इतना लक्षण रख दो कारण तो लक्षण कर दीजिए तब अति व्यक्ति हो जाएगा सभी में चला जाएगा। जो भी कारण निमित्त कारण है सभी कारण असमय कारण सब कारणों में चला जाएगा इसलिए आपको समवाही के विशेषण देना जरूरी फिर भी समवा कारणत्व तो के तो पूरा लक्षण में कारण शब्द जो आ जाता है ना कारण शब्द बहुत गौरव मामला है ये कौन सा कारण पूछेंगे ना समवाहिक कारण आपने कहा समवाहिक कारण तो किस प्रकार का है साधारण कारण है और कार्यूपित होता है हमेशा कार्य कारण भाव परस्पर निरूपित निरूपक भाव संबद्ध होते हैं केवल कारण शब्द कहीं प्रयोग नहीं सकता कारण से प्रयोग हुआ अपने कार्य से संबंध मानना पड़ेगा इसलिए कारण शब्द इस प्रकार से जितने भी शब्द है जो परस्पर संबद्ध शब्द होते हैं दो हाँ? सापेक्ष जो शब्द होते हैं जहां प्रयोग होगा वह गौरव माना जाता है इसलिए ने उस लक्षण को छोड़ दिया और कहा गुणाश्रय गुण का आश्रय करना यह भी गड़बड़ हो जाता है गुणाश्रयम द्रव्योत्तम ये भी नहीं बनेगा उत्पन्न क्षण निर्वण निश्चय द्रव्यम उत्पन्न क्षण आवचिन्न द्रव्य में गुणाश्रयत्व तो नहीं रहा तो अभी आप होगी हो फिर आपको क्या करेगा गुणाश्र योग्यत्म लक्षण करना पड़ेगा योग्यता छोड़नी पड़ेगी। तो गुणों के आश्रय होने की योग्यता प्रथम क्षण में तो रहेगा तभी तो द्वितीय क्षण में तो तो मान लो कोई ऐसा जो घट है पहला क्षण उत्पन्न हुआ उसमें तो गुण था नहीं लेकिन गुणाचार की योग्यता ही आपने कहा उसके दूसरे क्षण गुण उत्पन्न होना चाहिए होना चाहिए योग्यता है तो लेकिन दूसरे क्षण नष्टी हो गया घटी नष्ट हो गया अगुण कहां हो सकता अग तो कहा है अगुण पैदा ही नहीं हुआ घट नष्ट हो गया, उसमें क्या है ये लक्षण नहीं, नहीं है उस घट में गाय जाएगा गा नहीं वो नष्ट घट में द्रव्य का लक्षण नहीं जाएगा घट उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण तक था दूसरा क्षण नष्ट हो गया तो गुणाशय योग्यत्व तो था लेकिन उसके बाद में नष्ट से गुण उत्पन्न ही नहीं हुआ अत उसके योग्य है यह कहना भी असंभव है अत लक्षण वहां जाएगा नहीं नष्ट उत्पन्न नष्ट घट उत्पन्न और नष्ट घट में आपका लक्षण न जाने से पुनः व्याप्ति रह जाती है तविण को लक्षण करना पड़ता है तीसरा वास्तव में वो द्रवित्व जाति मत अब घट में नष्ट घट में द्रवित्व जाति तो है ना गुण हो या न हो तो ध्रवित्र जाति मत इसका वास्तविक लक्षण बनता है ये इनके अपने हिसाब से बोल रहे हैं लेकिन ले लक्षण का लक्षण क्या है लक्ष्यताक्षर से भिन्न होना चाहिए द्रव्य ऐसे में ये भी लक्षण कैसे करोगे द्रव्य तो लक्षण नहीं बन सकता क्योंकि लक्षण का लक्षण क्या कहता है लक्षताक्षर से भिन्नत्व सती लक्ष्यता समन्नीत सत्य ये तो कहा था पर धर्मोत्तम में। तो आपत्ति तो अतवा क्या रास्ता दूसरा जिसको गौरव करके छोड़ गया था जिसको कारण सद घटित होने से गौरव कहा था गौरव होने पर भी अवगति कोई और गति तो रहा नहीं कोई और लक्षण बन नहीं पा रहा है अत उसी गौरव लक्षण को ही कार्य करना पड़ेगा यही वहां संक्रांति ने किया तो इसलिए पहले कहा जाति मत गुणवत्तम और सब कारण थी न्याय में थी में थी, में थी ये बात तीसरी विचार यहां पर गुड़ियों ने संक्षेप कर छोड़ दिया है नवैव कह करके इन्होंने संकेत कर दिया जो आपका तमा नाम का जो मानसिक लोग अलग द्रव्य मानते हैं जिसका न्याय विचार हुआ था उसमें आठ नौ में अंतर्भाव नहीं हो सकते तो दसवा माननी चाहिए उसका इन्होंने खंडन कर दिया का नैव तेजा भाव रूपयी है वैशेषिक दर्शनकार ने पांचवें अध्याय के दूसरे अंधिक में दो सूत्र बनाया है तम तो खंडन करने के लिए द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वही अभाव स्तमह ऐसे कर दिया द्रव्य गुण कर्म का निष्पत्ति वैधर्म्यापत्ति का वैधर्मी से जो है तम को तेज अभाव रूप मानना चाहिए अभाव तमह और तेजसो द्रव्यांतरे आवरण अवा, अवा, दूसरा क्या है तेज को द्रव्यांतर रूप में आपको स्वीकार करना ही पड़ता है विश्वस्पर्श वाला कौन है यदि आप तमो अभाव तेज कह दोगे तेजो अभाव तम नहीं मान से कहेगा तम नाम का द्रव्य है और तमो अभाव तेज है फिर हम कहेंगे उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य का क्या नाम रखोगे फिर एक अलग नाम रखनी पड़ेगी फिर तो ग्यार हो जाएगा इसलिए आपत्ति को दूर करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि भाई तेज नाम का द्रव्य तो स्वीकार करना ही है वो तो सर्वसम्मत सिद्ध है उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य इसलिए उसे अभाव रूपाई तम मानना लाघव होता है यह उन्होंने उन्नीस बीस पांच दो उन्नीसवें और बीसवें सूत्र में, में वैशेषिक दर्शन में हितुओं को दिया है अब कोमलत्वादी अवय संशेषण युक्त पृथ्वी आदि नव द्रव्यों में जाती। से पृथ्वी जाति सामान्य से विशिष्ट जो द्रव्य है उसे पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी कैसी है काठिन्यता कोमलता आदि अवयव संयोग का धर्म से युक्त होता है ग्रहण शरीर पाषाण वृक्षादि रूपा मृतपिंड है शरीर तो का है मृतपिंड पाषाण वृक्षादि उसका विषय रूप होता है कोई शरिंद्र विषय भेदात रूप स्पर्श संज्ञा परिमाण विभाग पर गुरुत्व संस्कार होती ये गुण है रूप रस, चाराघ गया इसके अलावा सामान्य होने संख्या परिमाण से विभाग और विशेष उसका गुरु संस्कार हो गया एक चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह गुणों वाला है साक्ष और दो प्रकार की है नित्य और अनु नित्य नित्या परमाणु रूपा अनित्यारूपा नित्य जो परमाणु रूप है और अनित्य का।, का रूप है दिव्यादाया रूप रसगंध स्पर्शा अनित पाक दो प्रकार के पृथ्वी में से दोनों प्रकार की पृथ्वी में अर्थात नित्य पृथ्वी में भी और अनित्य पृथ्वी माने परमाणुओं में भी और कार्य में भी जहां भी गंध है वो हमेशा रूप रसगंधारों के चारों अनित्य होते हैं और पाकज होते हैं और पाक क्या है पाक तेज संयोग एक तेज का संयोग विशेष का नाम है एक तेज है। संयोग के कारण से पूर्व रूपादि वो नष्ट हो जाते और नया नया रूप रूपर्श उत्पन्न होते हैं इति इसलिए उनको पाकज कहा जाता है पाक से होने वाले हैं इसे उनको पाकज कहेंगे अनित्य पृथ्वी को भी दो प्रकार कर लेते हैं वास्तव में अणु और महत्व परमाणु नित्य पृथ्वी हो गया अनित्य में परमाणु तो परमेश्वर विशेषण दिया नाते परम क्या धरती परमाणु से अलग एक अणु है वो स्थूल हो गया अनित्य द्रुणुक कह कहेंगे आप दूसरे लोग द्रुणुक कहेंगे वैशिष्ट तो अनु और महत्व और वो द्रणुक इत्यादि नाम से बोलता है तिरुपाक और पिठपाक पिठरपाक दो पाकवाद होता ना तिरुपाकवादी वैशेषिक है और पिठपाकवादी नहीं आई है जलत माने जलत जाति युक्त जो द्रव्य है उसका नाम चल रसनेन्द्रिय शरीर शरीर समुद्र हिम कर का रूपा रसनेन्द्रिय शरीर तो प्रसिद्ध और विषय क्या है सरित समुद्र करकाधि रूपा गंधवर्ज स्ने पूर्वोक्त गुणवत्ता यहां भी चौदह गुण है लेकिन गंध नहीं है गंध के जो दूसरा कौन सा नहीं है इसमें चौदह पूरा करने के लिए स्नेह गंधवर्ज इसलिए गंध को छोड़ दीजिए चौदह में से पूर्व में जो कहा गया चौदह तो गंध को निकाल तो तेरह बचा और यहां चौदह पूरा करेंगे किससे स्नेह युक्त को जोड़ दो तो पूर्वोक्त गुणवत्ता पूर्वोक्त बाकी सारा तो नित्य mm. के अंतर रहने रूपा दिखा ही होते परमाणु में रहने वाले रूप स्पर्श ज परमाणु का अनित्याम रूपा दिव अनित अनितों का जो रूप है वो अनित ही होता है नित्यगत नित्या तो वैशेषिक सूत्र का विशेष बताया रूप रस आपो द्रवाह स्निग्धा जल कैसा है रूप रस और रसपर्शवान ही नहीं साथ साथ द्रवत्व भी है और स्नेह भी उसमें है ऐसा वैशेषिक दर्शन का सूत्र है दो एक दो आपो द्रवाह स्निग्धा जल जाति की सिद्धि के लिए अनुमान करते हैं इस प्रकार से जन जन निष्ठा या स्नेह समवाय कारणता जल जन्य जन निष्ठा या स्नेह समवाय कारण सा किंचित धर्मावच्छिन्ना वो कारण था जलधन छिन्न तो जलत वो तंतुत्व छिन्न होता है उसी प्रकार से यहाँ जन्य जलनिष्ठा कार्यता निरूपित जो कारण जल निष्ठा कारणता है वह भी कैसा होगा कोई ना कोई धर्म होगा वह धर्म क्या है तो जलत्व दो जलता है हमेशा कांता और छेद को लेकर वस्तु में में गई है लंबा चौड़ा नीचे दे रहे अनुमान प्रयोग समवाय संबंध आवच्छिन्न जन स्नेहत्तावच्छिन्न जनिष्ठ जनता निरपिताजा संबंध आवच्छिन्न या जन जनिष्ठा समवायिक सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कांतावत उसी प्रकार से जैसा आपने वाह नहीं किया था पर्वतोवनी मान नहीं व्याप्ती कार्य कांड में कार पक्ष में पर्वत में और उसमें संयोग संबंध अवचन दिया था और यह समय संबंधन देना पड़ता है कार्यकांड पर्वत और वन्य का संयोग इतना ही फर्क है बाकी भाषा वही प्रयोग कर रहे पूरा का पूरा तेजस सामान्य वत् तेज तेजस्व सामान्य वाले नाम? तेज होता है चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वनि विद्युतादि प्रभेदम